देवी भागवत नवम स्कंध सावित्री देवी की पूजा स्थुति का विधान आसन का मंत्र यह है देवी यह आसन उत्तम निर्मित है देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्य प्रद आसन आपके लिए अर्पण किया गया है पाद्य देवी यह तीर्थ का पवित्र जल पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पण किया है प्रीति उत्पन्न करने वाला यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है अर्घ्य देवी दूब फूल तुलसी तथा शंख के जल से इस अर्घ को सजाया गया है ऐसा पवित्र एवं पुण्य प्रदर्घ मेरे द्वारा आपके लिए निवेदित है स्नान देवी चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही सुगंध प्रकट करने वाला यह तेल भी है स्नान करने योग्य इस जल को भक्ति पूर्वक मैंने आपके सामने अर्पण किया है इसे स्वीकार करें अनुरेपन अंबिके जो सुगंधित वस्तुओं से बना है जिससे गंध फैल रही है तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है ऐसा यह प्रीति बढ़ाने वाला पवित्र अनुरेपन मैंने भक्तिपूर्वक आपके सामने निवेदित किया है स्वीकार करें धूप परमेश्वरी यह उत्तम धूप सर्वमंगलमय संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पुण्यप्रद है आप इसे स्वीकार करें दीप देवी सुगंधयुक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाले इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है यह दीपक अंधकार को दूर करने का प्रधान बीज है नैवेद्य देवी तुष्टि पुष्टि प्रीति एवं पुण्य प्रदान करने वाले तथा भूख शांत करने के परम साधन इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आपके सामने मैंने अर्पण किया है इसे ग्रहण करें। शीतल जल देवी जो प्यास बुझाने का कारण जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है ऐसा यह परम शीतल जल सेवा में उपस्थित है इसे स्वीकार कीजिए वस्त्र परमेश्वरी रूई तथा रेशमी रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए शरीर के लिए यह शोभा स्वरूप है इसे धारण करने से सभा में परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है भूषण देवी सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाले तथा सुखदायी एवं पुण्य प्रद इस रत्न में आभूषण को आप स्वीकार करें फल अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन इस फल को ग्रहण कीजिए माला देवी अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई यह पुष्पमाला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है इसके सभी अंग मंगल में है प्रभु शोभा से यह संपन्न है पुण्य प्रदान करने वाली इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है अतः आप इसे ग्रहण करें चंदन देवी आप पुण्य प्रद एव अत्यंत सुगंध पूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें सिंदूर लड़ाट की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर सिंदूर भूषणों में सर्वोत्तम माना जाता है अतः इसे आप ग्रहण करें। यज्ञोपवीत ग्रंथ वाला यह यज्ञोपवीत परम शुद्ध है पव, पवित्र सूत्रों से यह बना है वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है अतः इसे स्वीकार कीजिए